राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन भगवत प्रतिमाओं का निर्माण स्थापना तथा यात्रा की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिवरों इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे सो जाने पर देवाधिदेव जगतगुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे उन्होंने श्रांग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडप प्रतीत होते थे उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनकी आठ भुजाएं शोभा पा रही थीं दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा राजन तुम्हें साधुवाद है तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से भक्त से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूं महिपाल तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो राजन यहां जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूं आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में जहां तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर, निहशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो यूं कह कर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विदुर पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि में दान में दे पूर्वान कृत करके समुद्र के तट पर गए वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा वह बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी-बड़ी जटाएं लटक रही थीं उसे देखकर राजा इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया उसके दो टुकड़े करने का विचार किया फिर उन्होंने जब काष्ठ खा बलि भांत निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात दिखाई दी विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे राजा के पास आकर उन्होंने पूछा महाराज आप यहां कौन सा कार्य करेंगे किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने मीठी बाड़ी में उत्तर दिया मैं यहां आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूं इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा महाराज आपका विचार बड़ा उत्तम है इसके लिए आपको स्वादवाद है यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है इसमें दुख की ही अधिकता है काम क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त हैं इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दस्तर है नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहां भंवर के समान हैं यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है इसमें रहते हुए भी जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ यह बहुत ही उत्तम है महाभाग आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए यह मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं यह सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं आप किनारा छोड़कर चले आइए यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी तुम प्रतिमा बनाओ भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो उनके नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल होने चाहिए वे वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथ में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौर वर्ण हो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों उनका नाम महाबली अनंत बलराम जी होगा देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई उनका वर्ण शरद काल के चंद्रमा की भात श्वेत था नेत्रों में कुछ-कुछ लालिमा थी उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विघट जान पड़ता था वे नील वस्त्र धारण करके बल के अभिमान से उद्दत्त प्रतीत होते थे उन्होंने एक गुंडल धारण कर रखा था उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पा रहे थे उनका स्वरूप दिव्य था द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी उनकी श्याम आभा बीसी के फूल किसी प्रतीत होती थी बड़े-बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था वक्षस्थल में श्री वक्ष का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था इस प्रकार वे सर्व पाप हारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी जिनके देह की दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी मैत्रकमन पत्र के समान विशाल थे उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थे गले में रत्नमय हार लटक रहा था इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गईं सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थीं सबका भांति-भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थीं उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं